महाभारत त्रिचत् कर्ण का आत्म प्रशंसापूर्वक शल्य को फटकारना संजय उवाच तथा पुनर्महाराजा मद्र राजमरिंदम अभ्यराधेय संतरम व्यय वच संजय कहते हैं महाराज तदंतर सत्रों का दमन करने वाले राधा पुत्र कर्ण ने शल्य को रोककर पुनः उससे इस प्रकार कहा यदम निदर्शनार्थम शल्य जल्दी ना हम सब क्या विभीष तुम्हारवे शल्य तुमने दृष्टान्त के लिए मेरे प्रति जो वागजाल फैलाया है उसके उत्तर में निवेदन है कि तुम इस युद्धस्थल में मुझे अपनी बातों से नहीं डराते यदि देवता सर्वा जोधये जो सवा सवा तथा के यदि इंद्र से संपूर्ण देवता मुझसे युद्ध करने लगे तो भी मुझे उनसे कोई भय नहीं होगा फिर श्री कृष्ण सहित अर्जुन से क्या भय हो सकता है ना हम भी भीषे तुम शक्यो वात्र कथं चल अन्य जानी यक्युम रणे मुझे केवल बातों से किसी प्रकार भी डराया नहीं जा सकता जिसे तुम रणभूमि में डरा सको ऐसे किसी दूसरे ही पुरुष का पता लगाओ नीचस्य नीच से भक्तुम वल्घ से बहु बहुदुर्मते। तुमने मेरी प्रति जो कटु वचन कहा है इतना ही नीच पुरुष का बल है दुर्बुद्धे तुम मेरे गुणों का वर्णन करने में असमर्थ होकर बहुत सी उठपुटांग भाते भगते जा रहे हो नहीं कर्ण समुद्भूतो भयाथम यह मद्र किक्रमार्थम हम जा तो च तथात्मर मद्र निन शल्य कर्ण इस संसार में भयभीत होने के लिए नहीं पैदा हुआ है मैं तो पराक्रम प्रकट करने और अपने यश को फैलाने के लिए ही उत्पन्न हुआ हूँ सखिभावे न सौहार्दान मित्र भावी कारण स्व शल शल्य एक तो तुम सारथी बनकर मेरे सखा हो गए हो दूसरे सौहार्दवश मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया है और तीसरे मित्र दुर्योधन की अभिष्ट सिद्धि का मेरे मन में विचार है इन्हीं तीन कारणों से तुम अब तक जीवित हो राजराष्ट्र कार्यम सुमहत मयि तच्चात शल्य तेन जीवसी मे क्षण राजा दुर्योधन का महान कार्य उपस्थित हुआ है और उसका सारा भार मुझ पर रखा गया है शल्य इसीलिए तुम क्षण भर भी जीवित हो कृत समय पूर्व क्षतभ्य विप्रिय तब ऋते शल्य सहस्रेण विजेय अहम परा मित्र दो हस्तुपापी इति थी सां प्रथम इसके सिवा मैंने पहले ही यह कर दी है कि तुम्हारे अप्रिय वचनों को क्षमा करूंगा वैसे तो हजारों शल्य न रहे तो भी मैं शत्रुओं पर विजय पा सकता हूँ परंतु मित्र दो महान पाप है इसलिए तुम अब तक जीवित हो इति श्री महाभारते कर्ण परवि कर्ण शल्य संवादि त्रिचत्शोध्याय इस प्रकार से महाभारत कर्ण पर कर्ण और सल्ल का संवाद विषय तैतालीसवा अध्याय पूरा हुआ